भुना चकीर्तनम त्र तमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनमती नमतराक्षसत नाते च मधुरम मधुरम स्व कर्मा कर्माते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्याया कमल कूजयन वेणुं श्यामय कु वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम कूज्त राम रामे मधुरम मधुराक्षर आुह्य कविता शाखा वंदे वाकि कोकिलगमकोलित फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुसि काो विभाक तुण्दी सुनीतन धरोरपिष्णुना अमाना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि श्रीराम जय राम जय जय रा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 राध रमण हरिगोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहार लाल की जय नमो महद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नारायण नाराण द्वाम पुषौ लोकेरस्ाक्षर क्षर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य षस्त्व परुदाहृता यो लोक विभर्यश्वर यस्माश्तीम्क्षराद्तम तो अथस्म लोके प्रथि पुषोत्तम नाराण सदरणीय संतवृंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं जैसा कि पिछले दिनों निरूपण किया गया कार्य कारण और कारणातीत तीनों वस्तुओं का अधिगम हो जाने पर सर्वज्ञता की सिद्धि होती है कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता कार्य प्रपंच प्रपंचर कहा गया है जो भी कार्य होता है नश्वर होता ही है चाहे जीव के द्वारा श्रेष्ट कोई पदार्थ हो चाहे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के द्वारा ही श्रेष्ठ कोई पदार्थ क्यों न हो कार्यत्व नित्यत्व का प्रयोजक होता ही है जो कुछ क्षण प्रपंच है वह कार्य है क्षण सर्वाणी भूतानी भूत शब्द का प्रयोग किया गया है भूत शब्द का प्राणी होता है जितने स्थावर जंगम प्राणी है सब भूत कहे जाते हैं भूत शब्द का अर्थ पंचभूत भी होता है पंचभूत और पंच भौतिक प्रपंच के सहित जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबको यहाँ क्षर समझना चाहिए कार्य प्रपंच में तादात्म्य पन्न जो चेतन है उसको कार्योपाधिक चेतन कहते हैं कल प्रदन किया गया उपाधि के अनुरूप उपहित की संज्ञा हो जाती है उपहित के अनुरूप उपाधि की संज्ञा हो जाती है दोनों अपनी संज्ञा का एक दूसरे में संचार करते हैं। क्षरोपाधिक चेतन को भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व जो कि पुरुष है परिपूर्ण है प्रत्यगात्मा है उसका अभिव्यंजक संस्थान उसकी उपाधिया हैं। तो अक्षर और अक्षर दोनों प्रकार की उपाधियों को भी पुरुष कह दिया गया व्यवहार की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है उपहित के अनुरूप उपाधि का नाम उपाधि का रूप उपहित का नाम शरीर की उपाधि से युक्त चेतन क्षर ही कहा जाता है तो अक्षर के उपाधि से युक्त चेतन अक्षर ही कहा जाता है और वस्तुतः तत्व तो एक ही है उसका नाम पुरुष है उसके अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधिया हैं तो उस पुरुष का अभिव्यंजन उपाधियों के द्वारा होता है अतः अक्षर और अक्षर इन दोनों को भी पुरुष कहा गया अब आनंद गिरी जी ने एक मार्मिक उपोदघात प्रस्तुत किया कि जीवनिष्ठ जो अविद्या काम कर्म है या ज्ञान काम कर्म है उनको लेकर ही सृष्टि की संरचना क्यों नहीं हो सकती है ऊपर परमात्मा को मान लें और निमित्त कारण के रूप में जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म या ज्ञान काम कर्म को मान ले इससे काम चल सकता है तब उन्होंने कहा भगवान को या भीष्ट नहीं है क्योंकि तो परिणामों परिणामोपादान कोई पदार्थ चाहिए भगवान तो जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकते जिसके द्वार से भगवान कार्य प्रपंच के कारण बनते हैं उसका उल्लेख आवश्यक है वह द्वार भूत अक्षर तत्व है भगवत भगवतपाल शंकराचार्य महाभाग ने काम कर्मादि शब्द का प्रयोग किया आनंद गिरी जी ने आदि के स्थान पर ज्ञान का उल्लेख किया दो प्रकार का क्रम बनता है पूरी मजाने से गैस बनने लग एक ज्ञान काम और कर्म बोलने की विधा है एक अविद्या काम और कर्म दोनों की प्रसिद्धि है श्रीमद् भागवत इत्यादि में अविद्या काम और कर्म व्यावहारिक धरातल पर देखा जाता है कि जानाती क्षति करोती कर्म के मूल में इच्छा इच्छा के मूल में ज्ञान बिना ज्ञान के इच्छा नहीं बिना इच्छा के कर्म नहीं तो जानाती क्षति करोती की दृष्टि से ज्ञान काम और कर्म की सिद्धि होती है अतः आनंदगिरि जी ने आदि के स्थान पर ज्ञान का निरूपण किया उधर अविद्या काम कर्म की प्रसिद्धि भी है हमारा आपका जो कारण शरीर है वह अविध्यात्मक है जो सूक्ष्म शरीर है वो काम कर्मात्मक सूक्ष्म शरीर में ही काम और कर्म की स्थिति होती है काम कहाँ रहेगा सूक्ष्म शरीर में रहेगा इंद्रियाणी मनोबुद्धि रहस्याधिष्ठान मुच्यते भगवत गीता का तीसरा अध्याय इंद्रियाणी मनोबुद्धि रहस्याधिष्ठान उसी को दूसरे अध्याय में कहा गया प्रजाति यदा कामन मन सर्वान पार्थ मनोगतान काम मनोगत होता है इसलिए उसे मनोज कहते हैं मन के मन का अंतःकरण है अंतःकरण का दो विभाग करना हो कोष की विवक्षा से मनोमय और विज्ञानमय तब काम का निवास बुद्धि में मन में मान्य लेकिन अभिव्यंजक संस्थान इंद्रियां हैं अतः इंद्रिय मन और बुद्धि ये काम के दुर्ग हैं निवास स्थल है अभिव्यंजक संस्थान है, है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्या अधिष्ठान मुच्छ अब हमारे पास विचार करने की सामग्री यह है कि कारण शरीर को अविध्यात्मक मान लेते हैं काम और कर्म की स्थिति कहा मानेंगे तो काम की स्थिति अंतःकरण में है ही या सूक्ष्म शरीर में है विज्ञानम यज्ञम तनते कर्माणि तंत्र पिछा इस तैतरीय उपनिषद के अनुसार कर्म की स्थिति भी सूक्ष्म शरीर में ही है क्योंकि संस्कार के रूप में जिसको अपूर्व कहते हैं कर्म अंतःकरण में ही सन्निहित होता है त्म्यापत्ति को लेकर नैयायिक वैशेषिक आदि कह सकते हैं पूर्वीमांसक भी कह सकते हैं कि जीवनिष्ठ काम और कर्म होते हैं हम लोग उपाधि की विवक्षा से बोलते हैं तो अंतकरण में ही काम और कर्म का सन्निवेश होता है विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणु तमते पिछा या जो स्थूल शरीर है यह कर्म फलात्मक इसमें न काम का निवास है न कर्म का यह कर्म फलात्मक है तो कारण शरीर अविद्यात्मक है सूक्ष्म शरीर काम और कर्मात्मक है स्थूल शरीर कर्म फलात्मक है स्थूल शरीर को कर्मायतन भोगायतन ज्ञान आयतन तीनों कहते हैं क्योंकि तो यह कर्म ज्ञान और भोग तीनों का अभिव्यंजक संस्थान है इस दृष्टि से अविद्या काम कर्म की परंपरा चलती है लेकिन जाना क्षति करोती की दृष्टि से ज्ञान काम और कर्म की परंपरा चलती है और तीनों प्रकार की शक्तियां हमारे आपके जीवन में सन्निहित भी हैं। जाना की प्रधानता से विज्ञानमय कोष है इच्छा की प्रधानता से मनोमय कोष करोति की प्रधानता से प्राणमय कोष पर शक्ति विविधव सुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च्वेता स्वतःपनिषद तो हम लोगों में भी तीनों प्रकार की शक्तियां सन्निहित हैं जाना इच्छा करोती ज्ञान शक्ति का संपादन विज्ञानमय कोष के द्वारा होता है इच्छा शक्ति की स्फूर्ति मनोमय कोष के द्वारा और कर्म का निष्पादन मुख्य रूप से प्राणमय कोष के द्वारा होता है राजा कर्मणि भारत सत्वात समझाए थे ज्ञानम श्रीमद् भगवत गीता का चौदाहवा अध्याय प्राण भी राजस कर्मेन्द्रिया भी राजस इसीलिए प्राणमय कोष की प्रधानता से कर्म की सिद्धि होती है अब जब हम अध्यास को अविद्या मान लेते हैं अब अध्यास ज्ञान कोटि का पदार्थ है अन्य में अन्य बुद्धि का नाम है अध्यास इसीलिए फिर जब हम अविद्या के स्थान पर अध्यास लेते हैं तब ज्ञान काम कर्म की परंपरा बन जाती है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास भाष्य में बताया अध्यास ही अविद्या इस पर भगवत पाद के हृदय में सन्नहित भावों को व्यक्त करते हुए भानती कार वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा वस्तुतः वासिकार को अविद्या अध्यास का उपादान कारण मान्य वे अध्यास को ही अविद्या नहीं मानते फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से अध्यास को अविद्या कह दिया इसका उत्तर वाचस्पति मिश्र जी ने दिया कि जागृत और स्वप्न में अध्यास की स्थिति होती है अन्य में अन्य बुद्धि का होगी जब बुद्धि रहेगी तब तो अन्य में अन्य बुद्धि होगी न रहे बांस न बने बांसुरी न बने बांसुरी न बजे बांसुरी तो गाढ़ी नींद में अध्यास की पहुंच नहीं है अन्य में अन्य बुद्धि गाढ़ी नींद में हो ही नहीं सकती क्योंकि बुद्धि सो जाती है और गाढ़ी नींद में किसी प्रकार का कष्ट व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता तो अविद्या विद्यमान रहने पर भी यदि अविद्या अध्यास का रूप धारण न करे अध्यास के रूप में परिणत न हो तो दुख में हेतु नहीं है इस दृष्टि से भगवत पाल शंकराचार्य महावाग ने अध्यास को अविद्या कहा वस्तुता उन्हें अध्यास ही अविद्या है ऐसा मन नहीं है बांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि मांडू की कारिका पर भगवत पाप शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है उसमें उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अध्यास के उपादान कारण के रूप में अविद्या को स्वीकार किया श्रीमद भागवत का ग्यारहवा स्कंद इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्णचन्द्र का उद्धव जी के प्रतिवचन है अध्यासो विद्यकृता अध्यास अविद्या अविद्या का कार्य है अध्यास इस दृष्टि से जब हम अविद्या को अध्यास को टीका मान लेते हैं जैसा कि योग दर्शन ने माना क्योंकि उनके यहाँ क्लेश कर्म विपाक आशय में क्लेश के कितने वेद हैं अविद्या स्मिता रागत द्वेश अविवेश उनके यहाँ की जो अविद्या है वो अध्यास कोटि विपर्य कोटि की ही है इस दृष्टि से विचार करें तो दूसरी बात शंकराचार्य महाभाग जब अध्यास को अविद्या कहते हैं उसके पीछे उनका सूक्ष्म भाव रहता है क्योंकि आत्म तत्व का सर्वथा अज्ञान हो ही नहीं सकता आत्मतत्व का सर्वथा ज्ञान हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो स्वप्रकाश है स्वप्रकाश है तो स्फुरन तो उसका रहेगा ही ना, इसीलिए कल श्री गोविंदानंद जी महाभाग ने पूछा था शंकर वर्ष गीता अठारहवा अध्याय शंकराचार्य महाभाग ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया तो आत्मज्ञान का प्रयास करना चाहिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ये सुनकर तो वेदांतियों का आश्चर्य होगा सामान्य रीति से जब उधर उधर से पढ़ के वेदांती हो जाते हैं शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष उपस्थापित किया आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं किस अभिप्राय से कहा आत्मा का ज्ञान किसी को आए नहीं आत्मा तो स्वप्रकाश है स्फूरण रूप है ऐसी स्थिति में करुणा किया चाहिए साक्षात अपरोक्ष है वृदारण्य उपनिषद के अनुसार अतद्यावृत्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए अतन निरसन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जो आत्म मान्यता हो गई है उसके निरसन का प्रयास करना चाहिए अपनोदन बाद निराकरण का प्रयास करना चाहिए क्योंकि आत्मा तो कोई परोक्ष पदार्थ है ही नहीं और घटपटादी के समान प्रत्यक्ष भी नहीं है साक्षात अप्रोक्ष है स्फुरन रूप है और व्यवहार दशा में अहम के रूप में उसका स्फुरन भी होता है तो ऐसी स्थिति में आत्मज्ञान संभव हो तब आत्मज्ञान का प्रयास करना चाहिए बहुत विचित्र पहली है हमने पिछले सत्र में भी यहाँ निवेदन किया था वेदांत की प्रवृत्ति साहित्य ढंग से होती है और अर्थ उसका दार्शनिक ढंग से होता है साहित्य भी दर्शन है अभी मुझे साहित्य पर नहीं बोलना है कभी साहित्य पर बोलना हो तो फिर साहित्य कैसे दर्शन है शिव पार्वती का साहचर्य साहित्य होता है शक्ति शक्तिमान का जो साहचर्य है उतना याद कर लेना चाहिए उसका नाम साहित्य है राहित्य के विपरीत होता है ना साहित्य साहित्य का अर्थ होता है जहाँ शिव शक्ति का साहित्य हो शिव साहित्य के पहले शिव शक्ति जोड़ लीजिए साहित्य का पूरा अर्थ लग जाएगा शिव शक्ति का जो साहचर्य है दोनों की सहस्थिति है उसी का नाम साहित्य होता है वही नीचे चलकर नायक नायिका का रूप धारण कर लेता है मूल में शिव शक्ति मूल में शिव शक्ति और तो नीचे चलकर शिव के स्थान पर नायक शक्ति के स्थान पर नायिका का रूप आ जाता है वो साहित्य का बहुत उथला स्वरूप वस्तुतर शिव साहित्य शिव और शक्ति का जो साहचर्य है शिव शक्ति के जो संस्थिति है उसके नाम उसी का नाम साहित्य तो मैंने कहा आत्मानुभूति शब्द है असंभव है आत्मा की अनुभूति वही नहीं सकती पंचशी करने का अनुभव स्वरूप है अनुभव नहीं है अनुभव का विषय हो तब तो अनुभव स्वरूप और आत्मा का अनुभव किसको होगा आत्मा को या अनात्मा को अनात्मा को तो आत्मा का अनुभव होने से रहा और आत्मा को आत्मा का अनुभव होने से रहा कर्म करते दोष की प्रसक्ति होगी वैयाकरणों हो के अनुसार स्वयं ही अनुभवीता स्वयं ही अनुभव कर्म करते विरोध तो शब्द बड़े ललित होते हैं गुरु परंपरा से वेदांत का ज्ञान न करें तो बहुत भ्रामक होते है आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार आत्मरती संभव भी है क्या भगवान ने तो जड़ी लगा दी शब्दों की युवात्मरति देव सद आत्म तृप्त मानव आत्मनिवस्त तस् कार्य न विद्यत एक भी संभव नहीं है न आत्मरत्ति न आत्मतृप्ति न आत्मसंतुष्टि तो भगवान ने असंभव शब्दों का प्रयोग किया उल्ला है साहित्य तो भगवत पाद ने कहा आत्मरत्ति तो संभव नहीं है अनात्मरति की निवृत्ति ही आत्मरति जैसे छांदोक श्रुति में कहा गया देवर्षि नारद ने कहा भगवान वो भूमा किस में प्रतिष्ठित है अन्यों में प्रतिष्ठित नहीं है इसलिए कहा स्वे महिम ने अन्यो में प्रतिष्ठित नहीं है इस अभिप्राय से कह दिया स्वे महिम बाद में कह दिया अपनी महिमा में भी नहीं अपनी महिमा भी नहीं कौन किस में प्रतिष्ठित होगा सावयव तो है नहीं तो आत्मरति भी संभव नहीं आत्म भी संभव नहीं आत्मसंतुष्टि भी संभव नहीं आत्मानुभूति भी संभव नहीं बड़ी विचित्र बात है ऐसे स्वप्रकाश शब्द है लोग इसका अर्थ यही समझते हैं स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित तो प्रकाश से प्रकाशक भाव एक में कैसे संभव होगा? तो स्वप्रकाश शब्द है ये भी भ्रामक है इसलिए इन सब शब्दों का अर्थ सनातन गुरु परंपरा से ही संभव है अपने आप ये सब शब्द जैसा अर्थ देते हैं वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर कहा गया क्या कहा गया कि अध्यास को अविद्या कहने के पीछे यह भी तात्पर्य है कि आत्मा सर्वथा ज्ञान का विषय है ही नहीं क्योंकि स्वप्रकाश है स्वप्रकाश है मतलब स्फुर रूप है साक्षात परोक्ष है जिस प्रकार रज्जु इत्यादि का अज्ञान होता है भाष्य कोटि का जो पदार्थ है रज्जु सुक्ति जिसमें अन्य पदार्थ का भान होता है उस प्रकार का अज्ञान तो आत्मा को लेकर हो ही नहीं सकता है इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से अध्यास कोटि की ही अविद्या से होती है लेकिन अध्यासो विद्या कृत अविद्या कृत है अध्यास अध्यास का मूल होता है अज्ञान यहाँ पर अज्ञान ये भी एक विचित्र बात है अब ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान यहाँ पे भी आ गया विषय तो कठिन हो गया लेकिन मैं क्या करूं ये सब जो श्लोक है इनको खोलने के लिए सब आवश्यक तब एक और ग्रंथ एक और श्रोता बीच में बकता बकता करे तो क्या कर एक और ग्रंथ सरस्वती अपना भाव देती है तो हम रोक नहीं सकते नियम होता है सरस्वती अपना भाव दे रही है उसमें हम प्रतिबंधक बनेंगे तो सरस्वती के कोप का पात्र बन जाएंगे सरस्वती ब्रह्म विद्या अपना भाव दे रही हो उसमें पिछ्रोता को रिझाने के लिए हम कुछ कहेंगे तो हमारी विद्या स्थापित हो जाएगी इसीलिए बोलना चाहिए चाहे हनुमान जी सुनते हो शास्त्र की हत्या नहीं करनी चाहिए कभी कभी उसको ढाल दें ताकि कठिन पहल भी सुगमता पूर्वक कुछ समझने का लोग प्रयास करें तो हमने क्या संकेत किया अब ये जो अज्ञान है ये नयायिकों का प्रस्थान थोड़े है वैशेषिकों का प्रस्थान थोड़े है कि अभाव ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान अगर ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान हो तब तो अज्ञान सचमुच में कोई पदार्थ ही ना हो अभाव कोटि का हो गया ना। इसीलिए गीता के पांचवे अध्याय का वचन ध्यान रखना चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतव बहुत बढ़िया विचित्र बहुत मार्मिक वचन अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनता वह आवृतम ज्ञानम किसी भी वस्तु का अभाव उसका आच्छादक कैसे होगा वस्त्र का अभाव वस्त्र का अच्छादक बन जाएगा जो जिसका अभाव है वह उसका आच्छादक कैसे बनेगा अर्थात एक काला व छेदन स्थिति होगी तब तो आच्छादकता और आच्छाद्य भाव बनेगा ना पटा भाव अपट एक साथ रह ही नहीं सकते घटा भाव और घट एक साथ रह सकते यहाँ तो ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ होंगे ना तब तो अज्ञानेवृतम ज्ञानम ज्ञान जो है अज्ञान से आवृत हो जाएगा अज्ञान ज्ञान का आच्छादक आवारक या आवरक बन जाएगा एक अच्छे वैयाकरण और बहुत अच्छे वैदिक मीमांसक सुखबोध आश्रम जी संन्यास का नाम पूर्वाश्रम का नाम था सुदर्शन आचार्य यहाँ आते सुखबोध आश्रम वो कहते थे आवारक बोलना चाहिए आवरक नहीं व्याकरण के दृष्टि से कहीं कहीं आवारक शब्द का प्रयोग है अधिकतर भाई लोग आवरक शब्द का प्रयोग करते हैं दोनों मान लेना चाहिए आवारक और आवरक उसी को आच्छादक कहते हैं अब यहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों का वर्णन है अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तो पुज गुरुदेव ने कहा कि देखो वैशेषिक दर्शन का खंडन गीता में भगवान किसकी कब चुटकी ले ले कह नहीं सकते किसकी शैली में कब बोलने लग जाए मनस अष्टानी इंद्रियाणी प्रकृतिष्ठानी कर सकती ये वैशेषिकों की शैली में बोल दिया और यहाँ पर वैशेषिकों की खबर ले ली अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम अज्ञान से आवृत है ज्ञान अज्ञान और ज्ञान जब दोनों एक साथ होंगे तो अज्ञान आच्छादक बन जाएगा और ज्ञान आच्छाद्य तो ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान नहीं हुआ न इसलिए अध्यास को माने तो और अध्यास के उपादान बीज रूप में अज्ञान को माने तो अज्ञान सर्वथा ज्ञाना भाव रूप तो नहीं मान सकते ना तो अध्यास भी ज्ञान कोटि का पदार्थ हुआ या नहीं अन्य बुद्धि मान अन्य, अन्य बुद्धि का अर्थ अन्य में का ज्ञान वो भी ज्ञान ही है ना और अविद्या चूंकि या ज्ञान चूंकि अभाव रूप नहीं है ज्ञान का भाव अज्ञान नहीं है तब तो मानना पड़ेगा कि वो भी अलिग पदार्थ भाव पदार्थ नहीं है भाव रूप है इस दृष्टि से लेकिन चार विभाग जब करना होगा ज्ञान काम कर्म इनसे ऊपर अज्ञान को रखें इसमें कौन सा दृष्टान्त होगा एक बार तीन साल पहले आपने पूछा था अविद्या काम, काम कर्म है या ज्ञान काम कर्म है दक्षिण भारत में जहाँ आप रहते थे उन संत का नाम लेकर अब रस्सी का अज्ञान एक रस्सी में जब सर्प बुद्धि हुई अध्यास हो गया ना, उसके बाद किसी सपेरे सपेरे ने रस्सी को सर्प देखा मानसिक ने रस्सी को सर्प देखा उसको तो भय नहीं होगा आह्लाद होगा तो लेने के लिए सर्प को फंसाने के लिए भगेगा दूर उधर नहीं भगेगा सर्प की ओर भगेगा दौड़ेगा तो सर्प को लेने की पकड़ने की इच्छा हुई तो क्या हो गया अध्यास के गर्भ से काम उत्पन्न हो गया ज्ञान के गर्भ से काम उत्पन्न हो गया इच्छा उत्पन्न हो गई अब जो दौड़ने लगा कदम बढ़ाने लगा तो गर्म हो गया यहाँ है ना चार श्रेणी बन गई रस्सी का अज्ञान हो गया सर्प का ज्ञान हो गया अभ्यास रस्सी में सर्प का ज्ञान हो गया अब सर्प को पकड़ने की इच्छा हो गई सपेरे के मानसिक के मन में इच्छा के गर्भ से उधर प्रवृत्ति हो गई चलने की या फिर रस्सी में सुनहरी माला का अब लोभी ही में क्या हो गया लोभ उत्पन्न हो गया अब लोभ के बसीभूत होकर वह माला को पकड़ने के लिए चला दार्शनिक लोग भी व्यवहार का बहुत बड़ा ध्यान रखते है कहना तो ये चाहिए न सर्प में रस्सी बुद्धि दार्शनिक से तालमेल तब बैठेगा ना वहां तो ब्रह्म चेतन है आत्मा चेतन है लेकिन कितने दार्शनिक साहित्य व्यवहार के संपादक होते हैं सर्प में राज्य बुद्धि कहना चाहिए न तालमेल बैठ जाएगा न सर्प में राजु रस्सी रस्सी रहा है जगत जा रहा है अचित है सर्फ चेतन है ब्रह्मचेतन है लेकिन अब किसी को सर्फ में रस्सी की बुद्धि हुई रस्सी पकड़ने चला तो महंगा पड़ेगा ना महंगा क्या पड़ेगा काट लेगा तो मर जाएगा तो इनका दृष्टान्त मारक ना बन जाए क्या दृष्टान्त भी ऐसा देना चाहिए जो मारक ना बन जाए इसलिए भले ही थोड़ा संकोच करना पड़े अरे मोछ यों नहीं सी यूं कर लो उसमें बाल थोड़े कट गए मोछ को यूँ कर लो यूँ कर लो। सर्प में रज्जु बुद्धि कहते तो बहुत अच्छा होता दोनों चेतन लेकिन भ्रांति का शिकार व्यक्ति मारा जाता इसीलिए कहा रज्जु में सर्प बुद्धि बहुत बढ़िया रज्जु में सर्प बुद्धि ताकि अनर्थ न हो दृष्टांत के बल पर भी अनर्थ की सिद्धि न हो हमारे आचार्यों ने इसलिए रज श्रुतियों ने भी रजु में सर्प का दृष्टांत दिया बात तो यूं भी है कि सर्प में रस्सी बुद्धि हो लेकिन वह भयंकर उत्पाद का कारण बन सकता है तब हो गया ना चारों की सिद्धि हो गई रस्सी का ज्ञान एक और रस्सी में सर्प का अध्यास दो अध्यास ज्ञानात्मक है उससे क्या हो गया फिर काम भगनी का काम हुआ भगने की इच्छा हुई तो इधर भी तो है इच्छा ज्ञान के ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में हेतु भय या संग्रह त्यागना ने अभिन पहचाने ताते कछ गुण दोष बखाने ज्ञान जो है केवल प्रवृत्ति में ही हेतु नहीं है निवृत्ति में भी है हेतु है इसलिए महाभारत का वचन भगवत पा शंकराचार्य महाभाग ने समुद्रित किया कि प्रकाश में कुछ कंटक आदि का दर्शन हो जाता है गड्ढे आदि का दर्शन हो जाता है मार्ग का दर्शन हो जाता है वो प्रकाश सबको अनर्थ से बचाता है नहीं इधर नहीं चलना चाहिए इधर चलना चाहिए तो महाभारत ने कहा कि ज्ञान का प्रभाव कितना है ज्ञानालोक में फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए इसका विवेक हो जाता है लेकिन भानती कार पाचस्पति मिश्र जी ने उदाहरण दिया एक होता है राक्षस उसको मैथिली में कहते हैं राश भार का उदाहरण है मिथिला के थे तो बहुत से उदाहरण उन्होंने वहां की लोकोक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया है भावती मिथिला की लोकोक्तियों के अनुसार बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जो उत्तर प्रदेश आदि में उदाहरण मिलेंगे नहीं वो लोकोक्तियों के आधार पर बहुत सारा तथ्य प्रकाशित किया है वाचस्पति मिश्र जी ने एक तथ्य ये भी है वो जो राक्षस का परभ्रंश कोई मलिन व्यक्ति है जीवन में मलिनता है उपासना की पूंजी नहीं है उस शमशान की ओर से यात्रा कर रहा रात में गांव की ओर जा रहा है अब उसको राक्षस दिख पा रहा वो राकस क्या करता है मणि के समान गोल मटोल हो करके प्रकाश विकिरण करता है प्रकाश विकिरण करता है लेकिन चक्षुर देता है गंतव्य की ओर जाने नहीं देता उस मार्ग को नहीं दिखाता है। जिधर कांटे हैं खाई है उधर का मार्ग ही दिखाता आंख को इतना चकाचौध कर देता है वो प्रकाश विकिरण करके जो उसको गांव तक ले जाने वाला मार्ग है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा मन का अपहरण कर लेता उधर जाने जाना चाहेगा तो भी नहीं जा सकेगा जिधर नहीं जाना चाहेगा उधर जाने के लिए बाध्य होगा खाई में गिरा देता है कांटे की झाड़ी में गिरा देता है तब वो चिल्लाता है राक्षस राक्षस राक्षस बचाओ बचाओ पुराने समय में लोग लालटेन लाठी लेकर आ रहा हूँ आ रहा हूँ ऐसा दौड़ते थे कबीर दास जी ने इसका उदाहरण दिया बहे बहाये जाते थे लोक वेद के साथ पीड़िया में सदगुर मिलो दीपक दिनों हाथ अब गुरु क्या करते हैं उस राक्षस के विपरीत ऐसा दीपक दे देते हैं जिस मार्ग पर जाना चाहिए वही दिखता है उसी पर जाने के लिए चित्त वसीभूत हो जाता है आह्लादित भी हो जाता है जिस मार्ग से नहीं जाना चाहिए उस मार्ग को दीपक दिखाता ही नहीं और राक्षस के विपरीत जिस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए उसी को दिखावेगा उसी पर चलने के लिए बाध्य कर देगा तो हमने यह संकेत किया कि रस्सी को रस्सी नहीं जाना अब ज्ञान हो गया अब रस्सी को सर्प जान लिया ये ज्ञान हो गया सर्प से बचने की भावना का उदय हुआ इच्छा हो गई पलायन की भावना हुई पलायन करने लग गए तो काम हो गया इस प्रकार से अविद्या काम कर्म या ज्ञान काम कर्म तीनों शब्दों का प्रयोग होना चाहिए तो आनंद गिरिजी ने इधर बहुत ऊंचा पक्ष रखा क्या जरूरत है बीच में प्रकारांतर से उस समय से नहीं थे जब आनंद गिरिजी ने लिखा प्रकारांतर से विशुद्धा द्वैत का निराकरण हो गया क्षर को रहने दीजिए पुरुषोत्तम को रहने दीजिए बीच में अक्षर को लाने की क्या जरूरत अक्षर माने माया मधुसूदन सरस्वती जी नीलकंठ जी इन साहब ने यही अर्थ किया विलक्षण अर्थ कर दिया उन्होंने श्रीधरा स्वामी जी ने तो मधुसूदन सरस्वती जी ने खबर ले ली श्रीधरा स्वामी जी की श्रीधरा स्वामी जी के अनुसार जो अर्थ है वो दो चार मिनट बाद कहेंगे तो हमने क्या उधर जाना भी है नबल, नब जी के तो हमें यह संकेत किया कि आनंद गिरी जी ने भाष्य के आधार पर एक प्रश्न उठा दिया कि जीव निष्ठ जो अविद्या काम कर्म या ज्ञान काम कर्म उसके कारण ही उसको निमित्त बनाकर ही परमात्मा सृष्टि के रूप में क्षरप प्रपंच के रूप में क्यों नहीं व्यक्त हो जाते बीच में एक अक्षर को डालने की आवश्यकता क्या तब कहा उचित समझते हैं कि अक्षर को डाला जाए अक्षर शब्द क्यों कहाँ पर शंकराचार्य जी ने मधुसूदन सरस्वती जी आदि महान भावों ने बताया अक्षर का अर्थ दो होता है प्रलय में भी जिसका क्षय अच्छा ना हो एक एक अर्थ, अर्थ अक्षर का होता है कि बाध का विषय हो दो तीसरा अर्थ भी अक्षर का होता है जो लिया भाषिका भगवान ने अक्षर का अर्थ कर देंगे अनंत अनंत का अर्थ दो भी होता है एक असंख्य के अर्थ में अनंत होता है एक जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं असंख्य का भी अंत नहीं होगा तो यहां पर असंख्य के अर्थ में अनंत शब्द का प्रयोग करके अक्षर शब्द का अर्थ कर दिया क्योंकि माया एक होने पर भी माया की वृत्ति अज्ञान के रूप में हम लोगों को प्राप्त है तो जिसको उस तत्व का अधिगम होता है पुरुषोत्तम तत्व का वह मुक्त हो जाता है जिसको अधिगम नहीं होता वह बद्ध बना रहता है इसीलिए वृत्ती भेद से अक्षर में भेद होने के कारण उसकी असंख्यता को लेकर अनंत शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर सूक्ष्मता यह और एक इस दृष्टि से विचार करना चाहिए तो अक्षर को अनंत भी कह दिया तो द्वार के रूप में माया को स्वीकार नहीं करेंगे तो परसों के प्रवचन में हमने कहा था बात बनेगी नहीं कितना भी प्रयास कर लें कोई द्वार के रूप में चीज स्वीकार करने पर न करें तो काम बनता नहीं इसीलिए हमने कहा श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने स्वात्मवैभव आत्मयोग अचिंत्य शक्ति कुछ भी नाम लिया आत्मयोग तो भागवत का शब्द है उसको लिया इस बालक के मुख में जो अलाई वलाई दिखाई पड़ा आत्मयोग है इसका आत्मयोग लिया माया शब्द से परहेज होने के कारण आत्मयोग लिया तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्रश्न कर दिया भक्ति सुधा भक्ति सुधा आप ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित है उसमें सर्व सिद्धांत समन्वय नामक एक लेख है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं तो वहां प्रश्न किया हमारे पूज्य गुरुदेव ने की आत्मयोग क्या चीज है उसकी जरूरत क्या पड़ गई जब ब्रह्म ही जगत बन सकता है बीच में अक्षर माया उपाधि की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म सीधे जगत बन सकता है ब्रह्म का सीधा परिणाम जगत हो सकता है तो इसी बिंदु पर टिके रहते आत्मयोग जो माना वो क्या चीज है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए आत्मयोग का अर्थ फिर करना पड़ेगा अरे भाई सदघन चित्तघन आनंद जो ब्रह्म है वो तो परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता कुछ न कुछ बीच में एक बार हमने उदाहरण दिया था सुवर्णा भूषण और सुवर्ण के मध्य में कुछ तांबे का योग आवश्यक होता है पुज उर्याबादी का पिछले शर्त में नाम लेकर माला जो बनवाई थी उन्होंने उदाहरण दिया था सुवर्णूषण और सुवर्ण के बीच में सुवर्ण में किंचित तांबे का होगा तब आभूषण में स्थायित्व आवेगा सर्वथा सोने कोई आभूषण का रूप देंगे स्थायित्व नहीं आवेगा तो सर्वथा से सिद्धन आनंद घन वो ब्रह्म में वो परिणत नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा आत्मयोग अब प्रश्न उठा आत्म योग भी ब्रह्म के समान ही अगर कुटस्थ हो गया निर्विकार सर्वथा तब फिर द्वैत की प्राप्ति भी हो गई तो अद्वैत रहा विशुद्ध अद्वैत अद्वैत तो खत्म हो गया दूसरी बात या फिर तीसरी कोई चीज स्वीकार करो उसमें भी परिणाम नहीं हो सकता तो निष्कर्ष क्या निकला बंध्या पुत्र आदि सर्वथा अलीख और ब्रह्म सर्वथा सत्य इन दोनों से विलक्षणता उस आत्मयोग में या भगवदगी स्वात्म वैभव में आई या नहीं उसी कारण अपना माया है बंध्या पुत्रादी से भी विलक्षण हो उसमें और ब्रह्म सभी भी हो तो अंत में घुमा फिरा के शब्द का ही अंतर पड़ा अर्थ में भी कोई अगर कोई ब्रह्म को शून्य ही कहता है तो पंचदशी कारणी का अगर लक्षण साम्य है तो शून्य शब्द से हमको क्या परहेज आपको माया शब्द से चिर है एक है वो प्रभु जी एक विद्यार्थी है मठ में बहुत बोला वाला संपन्न परिवार का बहुत बोला वाला तो चार पांच साल पहले बौद्ध जिला को यह है उड़ीसा में एक विद्या एक बच्चे ने एक युवक ने क्या किया किसी संस्था के नाम पे चार पांच लाख रुपया वसूल करके हड़प लिया बाद में पोल पट्टी खिल ली तो जेल में चला गया उसका नाम था प्रभु जी इस बच्चे का नाम है प्रभुपाद ये जो बच्चा है विद्यालय में बत्तीस विद्यार्थी हैं, एक का नाम है प्रभुपाद अब उसको वहां की स्मृति है तो लोग इसको प्रभुपाद बड़ा नाम हो गया ना पाद हटा देते हैं, अरे प्रभु साथी लोग ये कहते हम तो किसी को अरे तोड़े बोलते नहीं हम तो कहते आइये निर्विकल्पानंद जी महाभाग अपने शिष्यों को भी आइये मैं तू तरा के तो बोलना जानता नहीं प्रभु जी तो उसका मुंह लटक जाता है प्रभु जी कहते ही उसको होता है कि हमको वही जेल में जाने योग्य मानते <laughs> तो ये पोल पट्टी खुली कि इसको जी लगा के बोलो तो बहुत नाराज होता है चिरता है तो निष्कर्ष क्या निकला वो चोर था तो मैं कोई चोर <laughs> तो उसका नाम हो गया प्रभु या प्रभुपाद कही या प्रभु कही प्रभु जी लगा दिया तो उसकी चोरी चढ़ जाती बहुत कष्ट पाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यही हुआ कि अगर माया सबसे चिर है तो स्वास्थ्य में भव रख लीजिए आत्म योग रख लीजिए आखिर नाम बदलने से काम तो वही सदा उसका लक्षण वही चरता अर्थवा अतः आनंद गिरी संकेत कर दिया क्षर और के बीच में एक सामग्री चाहिए उसी का नाम है अक्षर अक्षर अब अंत में आज का समय हो भी गया आज के प्रवचन का या निष्कर्ष निकला या जो पुरुषोत्तम योग है पुरुषोत्तम की अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए परमात्मा की अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए है, माने कार्य कारण की विद्यमानता में भी अद्वैत है महाप्रलय की दशा में तो अद्वैत है ही एक में वितीय सृष्टि की संरचना दशा में भी वास्तव में कार्य प्रपंच को लेकर या कारण प्रपंच को लेकर कार्यपोटी के पदार्थ को लेकर या माया अक्षर अक्षरात्मिका माया को लेकर भी द्वैत की प्राप्ति नहीं होती इसीलिए वो जो तेरहवीं अध्याय में कहा गया भूत भूतअप प्रकृति मोक्ष भूत और प्रकृति यहां पर बिल्कुल मिल जाता है ना क्षा सर्वाणी भूतानी वहाँ और प्रकृति समस्त पद है तो भूत और प्रकृति माने उपादान यहाँ पर अक्षर दोनों का मोक्ष चाहिए मोक्ष माने बाद सब कुछ रहने पर भी पुरुषोत्तम तत्व की अद्वितीयता ही सिद्ध होती है इसका अर्थ क्या हुआ प्रपंच की दशा में भी निष्प्रपंच ही सिद्ध होता है और जब महाप्रलय के दशा में प्रपंच ही नहीं है तब क्या कहना एकांत में भी जो एकांत में भी जो निर्विकार है सबके बीच में रहने पर भी जो निर्विकार है वही तो वास्तव में निर्विकार है इसी प्रकार महाप्रलय में ही नहीं स्वर्गदशा में भी उस पुरुषोत्तम तत्व की अद्वितीयता ही अकुंठित है और जिनको लेकर द्वैत की संभावना है वो सचमुच में बाद के ही विषय है श्री राम जय राम जय जय राम ये मैं चंदन और मुल्तानी मिट्टी मलता हूँ पाउडर लगा के नहीं आता जगह जगह के जल खुजली कर देते तो कोई ना समझे कि अब नया श्रृंगार रस आ गया है ये चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप है दूसरी बात यह है कि यह त्रिपुंड है यार यह कौन सा है ऊर्धपुंड है